विवेकानंद साहित्य भारत की जनता सोमवार 19 मार्च उन्नीस ईस्वी को ओकलैंड में दिए गए ओकलैंड एनक्वायर की संपादकीय टिप्पणियों सहित एक भाषण की रिपोर्ट सोमवार की रात को स्वामी विवेकानंद ने भारत की जनता नामक अपने नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भाषण दिया वह उस देश के लोगों के विषय में जो उन्हें कहना था केवल इसी कारण रोचक नहीं था अपितु इसलिए भी कि उससे भारतीयों की मानसिक प्रवृत्ति और पूर्वाग्रहों के प्रति उनके अंतर्दृष्टि का परिचय मिला जो इस प्रकार के आशय के बिना ही वक्ता ने व्यक्त की यह स्पष्ट है कि सुशिक्षित और बुद्धिमान स्वामी जी पाश्चात्य सभ्यता के प्रशंसक नहीं हैं स्पष्टतः वे बाल विधवाओं और स्त्रियों पर अत्याचार के विषय में तथा भारत के लोगों के विरुद्ध कही जाने वाली बर्बरताओं की तथाकथित अन्य बातों से बहुत कटु हो गए हैं और उत्तर में ईट का जवाब पत्थर से देने के लिए सन्नद्ध हो गए हैं अपने भाषण के प्रारंभ में उन्होंने अपने श्रोताओं को भारतीय जनता के जातीय लक्षणों का परिचय दिया उन्होंने कहा कि एशिया के अन्य देशों की भांति भारत में एकता का सूत्र भाषा या जाति न होकर धर्म है यूरोप में जाति से राष्ट्र बनता है किंतु एशिया में विभिन्न मूल और विभिन्न भाषाओं के लोग यदि उनका धर्म एक हो राष्ट्र बन जाते हैं उत्तरी भारत के लोग चार बड़े वर्गों में विभाजित हैं दक्षिणी भारत की भाषाएं उत्तरी भारत की भाषाओं से इतने मौलिक रूप से भिन्न हैं कि उनमें किसी प्रकार का संबंध दिखाई नहीं पड़ता उत्तरी भारत के लोग उसी महान आर्य जाति के हैं जिसके पिरेनेज पर्वत की बेस्क जाति और फिनलैंड वालों को छोड़कर बाकी सब यूरोप वाले माने जाते हैं दक्षिणी भारत के लोग प्राचीन मिस्रियों और सेमेटिक जाति के हैं भारत में एक दूसरे की भाषाओं को सीखने की कठिनाइयों का उदाहरण देते हुए स्वामी जी ने कहा कि जब कभी मुझे दक्षिण भारत जाने का अवसर मिला तो संस्कृत में बात कर सकने वाले कुछ दुर्लभ व्यक्तियों को छोड़कर वहाँ के निवासियों से मैं सदैव अंग्रेजी में बात करता था भाषण के काफी अंश में वक्ता ने जाति प्रथा पर प्रकाश डाला और उसके गुण दोषों का स्पष्टीकरण स्वामी जी ने यह कहकर किया कि उसका बुरा पक्ष तो है पर उससे होने वाले लाभों का पड़दा अधिक भारी है संक्षेप में यह जाति प्रथा पुत्र द्वारा सदा ही पिता के व्यवसाय को अपनाने से बढ़ी समय पाकर इस प्रकार समाज वर्गों की एक श्रेणी भी विभाजित हो गया और हर वर्ग अपनी सीमाओं में कठोरता से जकड़ कर रह गया। पर जहां इससे जनता जनता का विभाजन हुआ वहां इसने जनता को मिलाया भी क्योंकि एक जाति के के सभी सदस्य आवश्यकता समय अपनी जातिवालों की सहायता करने को बाध्य थे और क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी जाति से बाहर नहीं जा सकता हिंदुओं में व्यक्तिगत या सामाजिक प्रधानता प्राप्त करने के निमित्त उस प्रकार के संघर्ष नहीं होते जिनसे अन्य देशों के लोगों से इतनी कटुता उत्पन्न होती रहती है जाति का सबसे बुरा पक्ष यह है कि वह प्रतियोगिता को दबाती है और वास्तव में प्रतियोगिता का अभाव ही भारत की राजनीतिक अवनति और विदेशी जातियों द्वारा उसके पराभूत होते रहने का कारण सिद्ध हुआ है विवाह के अत्यंत विवादग्रस्त विषय पर हिंदू सामाजिकता प्रधान है और ऐसे विवाह संबंधों में कोई लाभ नहीं देखते जो एक दूसरे को प्रेम करने वाले दो व्यक्तियों द्वारा किन्हीं भी दो व्यक्तियों से अधिक महत्वपूर्ण समाज के कल्याण का विचार किए बिना निर्मित होते हैं क्योंकि मैं जेनी से प्रेम करता हूं और जेनी मुझसे प्रेम करती है स्वामी जी ने कहा केवल यह बात इसका कोई कारण नहीं हो सकती कि वह विवाह कर ले उन्होंने इसको अस्वीकार किया कि बाल विधवाओं की दशा उतनी बुरी है जितनी कही जाती है और उन्होंने यह भी कहा कि साधारणतः भारत में विधवाओं की स्थिति अत्यंत प्रभावपूर्ण है क्योंकि देश की संपत्ति का बहुत बड़ा भाग विधवाओं के अधिकार में है वास्तव में उनकी स्थिति इतनी स्पृहणीय है कि कोई भी स्त्री या पुरुष विधवा या विधुर बनाए जाने के लिए ईश्वर से प्रायः प्रार्थना कर सकता है बाल विधवाएँ या विवाह से पूर्व ही मर गए लड़कों की बागदाता स्त्रियाँ तो दयनीय तब होगी जब विवाह ही जीवन का उद्देश्य होता क्योंकि हिंदू विचार पद्धति के अनुसार विवाह एक विशेषाधिकार की अपेक्षा प्रायः कर्तव्य है और बाल विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार न देने में कोई विशेष कठिनाई नहीं है